और वो क्लेम करने के लिए नहीं आया लेकिन पुलिस कैसे उन लोगों तक पहुंचेगी इन सबने तो गलत डिटेल देकर बैंक का लॉकर अलॉट करवाया है। विक्रांत अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसके अदृश्य शक्ति का मैसेज आ गया उसका आज का टास्क खत्म डिवाइस मिली थी ये टूल विक्रांत के लिए यूजलेस ही था अदृश्य शक्ति ने इतना कम सक्सेस रेट होने के पीछे का एक्सप्लेनेशन भी दिया उसने बताया कि आज विक्रांत को इस केस से जुड़ा और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका इसलिए ही विक्रांत का सक्सेस रेट आज सिर्फ छहत्तर प्रतिशत ही था तो तो मैं मिस क्या कर रहा हूँ कहा गलती हो रही है मेरे से विक्रांत मनी मन खुद से सवाल करने लग गया क्या मैं सच में कुछ भूल रहा हूँ या, या हो सकता है विक्रांत को समझ आया बार बार इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि अभी वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है पिछले कुछ दिनों से वो पृथ्वी वाले कोडवर्ड से डरा हुआ था उस वक्त उसे किसी अनहोनी के होने की आशंका थी इसलिए उसका सारा ध्यान अपने दोस्तों और खुद की सुरक्षा पर लगा हुआ था तब वो केस पर ढंग से काम नहीं कर पा रहा था और फिर दूसरा कारण यह भी था कि उसके पास इस वक्त पैसे की भी कोई कमी नहीं थी पिछले कुछ महीनों में विक्रांत ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे पहले के केसेस में उसे ये उम्मीद रहती थी कि केस सॉल्व करने के बाद उसे पैसे मिलेंगे लेकिन अब चूंकि उसके पास खुद ही इतने पैसे आ गए हैं तो फिर अब उसे पैसों की कोई फिक्र नहीं है ऊपर से इस केस को सॉल्व करने के लिए उसे कोई खास पैसा मिलने की भी उम्मीद नहीं थी तो वो थोड़ा लापरवाह हो गया था और पिछली रात उसे जिया के साथ सोने का भी मौका मिल गया था भले ही वो जिया के साथ कुछ कर पाया था लेकिन जिया को इतनी करीब से देखना भी विक्रांत को एक्साइटेड कर गया था विक्रांत मन ही मन सोचने लगा कि पिछले जन्म में तो मैंने खुद अपनी जिंदगी बहुत मुसीबतों के साथ गुजारी थी अब इस जन्म में जब मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो फिर मुझे खुद के लिए ही जीना चाहिए मेरे पास पैसे तो आ ही गए है अब बस मैं एक अच्छी सी गाड़ी ले लू एक बड़ा सा घर ले लू और फिर शादी कर लू बस फिर मेरी लाइफ मस्त हो जाएगी शादी का ख्याल आते ही विक्रांत के मन में थोड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। अब मैं जिया से शादी करूं या फिर नैना से और तो दोनों हैं और दोनों के साथ अब मेरी अच्छी बॉन्डिंग भी बन रही है अगर ऐसा हो जाए कि मैं एक साथ दोनों से शादी कर लूं, तो फिर कितना मजा आएगा ना एक तरफ जिया और दूसरी तरफ नैना आहा, आर का असर विक्रांत के ऊपर होना शुरू हो गया था वो ख्याली पुलाव पका खुशी ऐसी झूमने लगा एक बार फिर से वो केस ऐसी डिस्ट्रेक्ट होकर इधर उधर की बातों में उलझा रहा इस बीच वो फ्रिज में रखी बीयर की तीन बोटल गटक गया फिर अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को लिविंग एरिया में सोफे के नीचे पाया वहां उसके बगल में बीयर की तीनों बोटल लुढ़की पड़ी थी विक्रांत को विश्वास नहीं हुआ कि उसने अकेले ही बैठकर फ्रिज में रखी सारी बीयर खाली कर डाली थी एक और रात निकल गई विक्रांत ने आज सुबह ही ऑफिस जाने का सोचा उसे लगा की रात भर पुलिस स्टेशन में नयना और इन्वेस्टिगेटर्स काम करते रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई हो इसी होप के साथ वो फटाफट उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था तब के उसे कल रात वाले नोटबुक की याद आ गई तुरंत ही विक्रांत अपने बेडरूम में रखे नोटबुक को लेने के लिए गया उसने इस नोटबुक को लेने के लिए बेडरूम में बने दराज को खोला ही था की तभी उसकी नजर वहाँ पर रखी एक पीले रंग की डायरी पर पड़ गई इस पीली, पी इस पीली डायरी को देखते ही विक्रांत को डीसीपी डिस ने अपने पूरे सर्विस पीरियड के सबसे बड़े और अनसोल्व केस की डिटेल लिखी हुई है इस डायरी में कुछ केसेस तो ऐसे भी है जिसने मुंबई या पूरे देश को हिलाकर रख दिया था जैसे की एक कंपनी के सीओ और उसकी फैमिली के मर्डर केस के बारे में भी इस डायरी में लिखा गया है उसमें सीईओ के साथ ही उसकी फैमिली के पांच मेंबर को घर में ही सोल्व नहीं कर पाई थी विक्रांत ने पहले भी हल्की नजर से इस डायरी को पढ़ा था उसने उत्सुकता उस वश उस डायरी का एक पन्ना पलटा पहले ही पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर विक्रांत वही रुक गया वहाँ लिखा था हर क्राइम के पीछे आंसुओं की एक नदी होती है हम इस नदी को तो बहने से नहीं रोक सकते लेकिन हम इन आंसुओं को पहुंच इस नदी को बहने से रोक सकते हैं। डीप लिखा है। आंसुओं की नदी। इसका मतलब क्या है विक्रांत मन ही मन सोचने लगा विक्रांत को इस लाइन का मतलब समझ में तो नहीं आया लेकिन न जाने क्यों वो इसे फील बहुत कर रहा था हर क्राइम के पीछे आंसू की नदी एक पल में ही विक्रांत पिछले कुछ दिनों की घटना को याद करने लग गया उसके सामने एक पल में 1994 के किडनैपिंग केस वाले बच्चों के पेरेंट्स का रोता हुआ चेहरा सामने आ गया मिनी बस के ड्राइवर अहमद खान की पत्नी हसीना खान कितने दर्द के साथ चीख रही थी फिर मंजू सचदेवा के बच्चों का रोता हुआ चेहरा और फिर ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन को अपने अंकल और आंटी के मर्डर का पता चला था तो वो भी कितना दहाड़ मार रोए थे ये बात तो सही है हर क्राइम की वजह से कितने लोगों का आंसू बहता है कितना दुख होता है लोगो को कितने परिवार टूट जाते हैं कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। विक्रांत को इस लाइन का यही मतलब समझ आया था कि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी करके इन लोगों के दुख को कम कर सकता है इनके आंसुओं को पहुंच सकता है हम पुलिस वाले या डिटेक्टिव वाले क्राइम को होने से तो नहीं रोक सकते लेकिन क्राइम होने के बाद हम मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर हजारों लोगों का दुख जरूर कम कर सकते हैं हम उनके बहते आंसू जरूर पहुंच सकते हैं हम लोगों को न्याय जरूर दिलवा सकते हैं इसी सोच के साथ विक्रम तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल पड़ा